ज्ञानी पुरुष को जीवन में समस्त जीवों के स्वभाव की आलोचना नहीं करनी चाहिए। मनुष्य अविद्धा के कारण ही शुभ अशुभ तथा दोनों के बीच की गतियों को प्राप्त होते हैं। जंतुगण तमोगुण की अधिकता के कारण तत्त्वज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते। तत्त्व कौन जानने पर ही बंधन में पड़ रहते हैं। प्रथम, प्रथम प्रक� तीसरा दक्षिण आत्मक बंधन कहा गया है इन तीनों से बंधकर जंतु गण दुख का अनुभव करते हैं ये तीनों अज्ञान मूलक बंधन कहे गए हैं अनित्य पदार्थों में नित्यता का दर्शन दृश्य में सुख देखना दूसरे की वस्तु में अपनापन देखना अपवित्र अप में पवित्रता देखना जिसके मन में इस प्रकार के दोष रहते हैं, उनकी विपरितिता के कारण ज्ञान में ही दोष हो जाते हैं। रागद्वेष से पूर्ण रूपेण निब्रत हो जाना ही ज्ञान कहा गया है। ऐसे ज्ञान का अभाव तमोगुण का मूल है। शुभ अशुभ गुणों का प्रेरक रजोगुण है। शरीर कर्मों के कारण धारण करना पड़ता है, जिससे महादुप कान से, नेत्र से, नाक से, त्वचा से, जीव से पुनर्जन्म के कारण भूत कर्मों का जन्म होता है। अपने-अपने किए गए कर्मों के फल से ही यज्ञ जीवों को इंद्रियों द्वारा उपभोग्य विषय की त्रासणा में फंसकर दुःख का अनुभव करना पड़ता है। बार-बार वह उन्हीं विषयों में तैली, बेल की भांति चक्कर काटत इसी कारण सभी अनर्थों के मूल भूत अज्ञान से बचने का प्रयोग करते हैं अज्ञान को शत्रु समझकर ज्ञान की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए ज्ञान द्वारा ही समस्त अज्ञानु से मुक्ति मिलती है अज्ञान छोड़ देने पर सांसारिक विषय वासनाओं से वैराग्य होता है वैराग्य से मन की शुद्धि होती है मन की शुद्धि से सात्विक भावनाओं का उदय होता है जिसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है इसके बाद राग के विषय में कहूंगा जो सभी प्राणियों को अज्ञान में डाल देता है राग के द्वारा सभी प्राणी विषय वासना में पड़ते हैं ऐसे अनुराग से प्रीति ताप एवं विषाद का जन्म होता है इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति न होने पर या बाधा पड़ने पर दुख होता है, उससे रात दिन याद करने पर सुख मिलता है, यह सब विषयगत राग ही है, जो उसकी उत्पत्ति का कारण है, ब्रह्मा से लेकर स्थावर जीव समूह तक सभी इस विषयगत अज्ञान मूलक राग के कारण ही जन्म धारण करते हैं, अतः अज्ञान से सदा बचना चाहिए। यह अज्ञान वर्ण अधर्म विरोधी और सद् साहित्य के विपरीत है यह अज्ञान पथ अस्थिर एवं त्रिय की में जन्म देने के कारण है उस त्रिय की में जन्म लेने से जो यादनाए अनुभव करनी पड़ती हैं उससे भी अधिक कष्ट इस अज्ञान के कारण मिलता है भूत आदि को की चार प्रकार की तामसी व्रतियां बताई जाती हैं, सात्विक भावनाओं के द्वारा चित को सत्व प्रधान माना गया है, सत्व और क्षेत्र का नाना प्रकार का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान कहा गया है, ज्ञान से ही योग की उत्पत्ति होती है, संसार में फंसे रहना, बंधन और उससे मुक्ति, वास्तविक मुक्ति होती है, उस मुक्त अवस्था म किसी से भी कुछ सम्बन्ध नहीं रहता, उसकी एक अचेतन्य अवस्था रहती है, वह केवल आत्मनिष्ठ रहता है, जीव की इस अवस्था को विरूप कहते हैं। मैंने यह आपको ज्ञान और मोक्ष का परिचय बताया है। तत्त्वद्रष्टा लोग मोक्ष को तीन प्रकार का कहते हैं। उसमें पहली मोक्षज्ञान बल के द्वारा संसारिक वि� व्योग होना कहा गया है। दूसरी मोक्ष राग द्वेष आदि का निर्मूल करना, जिससे लिंग भाव दशा में जीव को केवल्य की प्राप्ति होती है, केवल्य से निरंजन तत्व और निरंजन तत्वों से परम शुद्ध तत्व की प्राप्ति होती है, उस मोक्ष अवस्था में जीव को किसी मार्ग की आवश्यकता नहीं होती। तीसरी मो द्रشنا का सब प्रकार से अभाव द्रشنا का अभाव मोक्ष का मूल कारण है अभिगत शब्दों में प्रतिघात जन्य दुख अनुरभूत मुक्त आत्माओं को नहीं होती है अब इसके उपरांत दोष दर्शन के द्वारा वैराग्य का लक्ष्य कहता हूं पांच प्रकार के दिव्य एवं मानुष विषय आदि को में अनासक्ति एवं द्वेष भाव का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इनमें दोष के दर्शन होते हैं, संताप प्रीति एवं विशाद को वर्जित करना चाहिए। इस प्रकार इन्हें छोड़ देने पर, शरीरधारी संसारिक पदार्थ में ममत्त्व रहित होता है। यह संसार अनित्य है, एवंगलकारी है, दुखदाई है। ऐसा सोचकर कार्य एवं कारणों के विषय विशुद्ध तत्व को जानकर ही विज्ञ को चित के काश्य की तरह परिपक्व हो जाने पर समस्त दोषों का दर्शन होता है यह संसार के समस्त दोषों को रोकता है प्राणों के स्थान का भेदन एवं मर्म स्थलों का छेदन करता है और शीतलता से अधिक जगी हुई वायु ऊपर को उठती है सभी प्राणियों में प्राण स्थलों में यह वायु की दशा अंत समय में होती है संक्षेप में चेतना हीन तथा किए गए कर्मों के संकुचित हो जाने पर यह जीव स्वेक्रत कर्मों के साथ शरीर से अलग हो जाता है आठों अंक के प्राणों की वृत्तियां छूट जाती है इस प्रकार शरीर छोड़ता हुआ जीवात्मा श्वास रहित दशा में हो जाता है और अंत में वह शरीर मृतक नाम से कहा जाता है जैसे खदोध जीवित इधर-उधर चमकता रहता है और मर जाने पर उसकी चमक भी नष्ट हो जाती है उसी प्रकार प्राणों और शरीर की दशा जाननी चाहिए तृष्णा का विनाश तीसरी मोक्ष माना गया है शब्द आदि पांचों दोषों से त्वेस और ना अति समय आशक्ति रखना प्रीति एवं संतान से अलग रहना ही वैराग्य और प्रकृति के विले के मुख्य कारण है हैं से लेकर महाबुतों तक कही गई आठ प्रकृतियों को यथा था कर्म जानना चाहिए यही आठ प्रकृति के लय होते हैं। शास्त्रों का विरोध न करने वाले वर्ण आश्रम व्यवस्था अनुयायी लोग शिष्ट कहे जाते हैं। ब्रह्मा से लेकर पिशाचों तक आठ देवयोनियां कही गई हैं। श्रावण आदि ऐश्वर्य सालिनी तथा सिद्धियां भी आठ होती हैं। वर्षाकाल में आकाश के मेघों में छिपा जल आदि दिखता न अनुमान से ही जाना जा सकता है उसी प्रकार सिद्ध लोग जीवात्मा को दिव्य नेत्र से देखते हैं सामान्य लोग उसे नहीं देख पाते यह जीवात्मा द्विजाति उच्च योनि से लेकर स्वानु को बांधने वाले चंडालों तक की योनि में प्रवेश करता है इस प्रकार उधरव अध तिरयक योनि में वह जीव अपने कर्मवश दौड़ता रहता चौदह प्रकार के ज्ञानों से परिचित होकर वह शुद्ध आत्मा प्रकृति का अनुवर्तन करता है। विद्वान लोग केवल प्रकृति को ही सत्य बताते हैं। उनकी दृष्टि से विकार मिथ्या है। जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, वह असत्य या मिथ्या है। तथा जिनका सद्भाव है, वे सत्य कहे गए हैं। क्षेत्रीय ज्ञान में ना� किंतु नाम व रूप की परंपरा उसी से चलती है क्षेत्र के जानने के कारण क्षेत्र यज्ञ मंगलदाई कहा गया है इसी से जीव मंगलकारी क्षेत्र यज्ञ स्मरण कहते हैं क्षेत्र की भावना केवल क्षेत्र यज्ञ द्वारा होती है यह क्षेत्र प्रत्यय है क्षेत्र यज्ञ उसका प्रत्यय है शकरण छत्रताण भोज्य और विष्टत्व के कारण उसको क्षेत्र बतलाया गया है महत से लेकर संपूर्ण शर अक्षर पदार्थ निष्चय विकार कही गए हैं विकारों के कारण पुन है शरण होता दिखा जाता है इससे इन्हें शर कहते हैं संसार एवं नरकों से पुरुष की रक्षा करता है